प्रेदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय तीन ब्राह्मण दो इंद्रियों का ग्रहत्व और गंधादि विषयों का अतिगृहत्व निरूपण इस पर स्पर्याज्ञवल्क कहता है प्राणो वै ग्रह सोपाग्रहेण गृही पदे नी गृती प्राण ही ग्रह है वह अपान रूप अति से गृहित है क्योंकि प्राण अपान से ही गंधों को सूंघता है प्राणो वै ग्रह प्राण इति घ्राण मुच्य प्रकरणा वायु सह सहित सह अपने गंधे नेत अपन सचिव गंध उच्चते, अपानो गंध उच्यते अपानोपतम ही गंधम घाणेन सर्वो लोको जिघ्रती तदेतद उच्यते अपने न ही गंधा जिघ्राती प्राण ही ग्रह है प्राण शब्द से जहाँ घ्राणेन्द्रीय कही गई है क्योंकि उसी का प्रकरण है वह वा वायु के सहित है अपान से अर्थात गंध से अपान गंध का साथी है इसलिए अपान को गंध कहा गया है क्योंकि संपूर्ण लोग अपान द्वारा लाए गए गंध को ही घृणेन्द्र द्वारा सूंघता है इसी से यह जा कहा जाता है कि प्राणी अपान से ही गंधों को सूंघता है वागै ग्रह स नाम ग्रहेण गृही तो वाचाही नामान्य वी जिहवा वै ग्रह स रेना ग्रहेण गृही तो जिह्व जाही रसा चक्षुग्रह स ेनाति गृहीतक्षुषा ही पश्य श्रोत्र वैग्रह स शब्देनाग्रहेण गृहोत्रेण शब्दों मनो वैग्रह सामना गृही मनता हि कामयते काम हस्त वैग्रह सकर्मणतिग्रहेण गृही भी कर्म करोति करोतीग्वैग्रह सर्शेनातिग्रहेन गृहीतचा ही स्पर्शा न वेदयत ग्रहा अष्टाव्रहा वाक् ग्रह है वह नाम अतिग्रह से गृहीत है क्योंकि प्राणी वाक से ही नामों का उच्चारण करता है जेहवा ही ग्रह है वह रस रूप अतिग्रह से गृहित है क्योंकि प्राणी जिहवा से ही रसों को विशेष रूप से जानता है चक्षु ही ग्रह है वह रूप अतिग्रह से हित है क्योंकि प्राणी प्राणी चक्षु से ही रूपों को देखता है श्रोत्र ही ग्रह है वह शब्द रूप अतिग्रह से गृहित है क्योंकि प्राणी श्रोत्र से ही शब्दों को सुनता है मन ही ग्रह है वह काम रूप अति से गृहित है क्योंकि प्राणी मन से ही कामों की कामना करता है हस्त ही ग्रह है वे कर्म रूप अतिग्रह से गृहित है क्योंकि प्राणी हस्त से ही कर्म करता है त्वचा ही ग्रह है वह स्पर्श रूप अतिग्रह से गृहित है क्योंकि प्राणी त्वचा से ही स्पर्शों को जानता है इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अति है। ग्रह हैं वयी ग्रह वाचाध्यात्मा परिच्छिया आसंग असत्यानिता आसंगविश्वास्पया असत्याता वचनसु व्यापतया गृही लोकोपहित तेन वाग्रह स नाग्रहेण गृही स वागाख्यो ग्रह ना वक्त्यशेनातिग्रहेण अतिग्रहेणेती दैर्घांद नाम वाक तेना वक्तव्येनाथन प्रयुक्ता वाक वशीकृता तेना, तेना मोक्षः अतो नामनाति नाग्रहण गृहीता वागितुच्य वक्तव्यांगवृत्ता प्रवृत्ता सर्वान्थ्य समान मन्यत तत्पर्यता अष्टौ ग्रहा पर पर्यंता पर्यता चेष्टावती ग्रहा इति वाक् ग्रह है क्योंकि असत्य अन्य एवं विभत्सादि वचनों में प्रवृत्ता आशक्ति के विषयभूता आध्यात्म पर छिन्ना वाक् से ही गृहित होकर लोक भूला हुआ है इसीलिए वाक् ग्रह है वह नाम रूप अतिग्रह से गृहित है वह वाक्संजक ग्रह नाम अर्थात वक्तव्य विषय रूप अतिग्रह से गृहित है अतिग्रहण के स्थान में अतिग्रहेण ऐसा दीर्घ प्रयोग छादस वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है वाक वक्तव्य विषय के ही लिए होती है उस वक्तव्य अर्थ से उसी के लिए प्रयुक्त होने वाली वाक् उसी के वशीभूत है अतः तो उस कार्य को किए बिना उसकी मुक्ति नहीं है इसी से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 उपसंहृतेषु ग्रहा्रहेशु आह पुनः ग्रह और अतिग्रहों का उपसंहार हो जाने पर आर्थ भाग फिर कहता है याज्ञवल्केकति होवाच यदिद मृत्योर काशी सा मृत्युरन मृत्यग्न मृत्यु, मृत्यु। सोपापुन मृत्युंजती हे याज्ञवल्क ऐसा आर्थ भाग ने कहा यह जो कुछ है सब मृत्यु का खाद्य है सो वह देवता कौन है जिसका खाद्य मृत्यु है इस पर याज्ञवल कहता है अग्नि ही मृत्यु है वह जल का खाद्य है इस प्रकार के ज्ञान से पुनर्मृत्यु का पराजय होता है याज्ञवल्के होवाच यदिद मृत्योरन्नम यदिद व्याकृत सर्व मृत्योर सर्व जायते विपद्य ग्रहाहलक्षण मृत्युनाग्रस्त सातका सैत साता येवता या मृत्युरपी अन्न भवे मृत्युर इति शुत्यतरात हे याज्ञवल्क ऐसा अंतरार्तभाग ने कहा वह जो कुछ है सब मृत्यु का खाद्य है या जितना व्याकृत जगत है सब मृत्यु का खाद्य है क्योंकि ग्रहाति ग्रहरूप मृत्यु से ग्रस्त होकर सब उत्पन्न होता और नाश को प्राप्त होता है अतः वह देवता कौन है जिसका मृत्यु भी खाद्य है जैसा कि मृत्यु जिसके लिए साग है उस अन्य श्रुति से कहा गया है अभियाप प्राया प्रशु यदि मृत्यो मृत्यु वक्षति अन्वस्था सैत अथ नक्षति अस्मा गृहतिगृहलक्षणा मृत्यो मोक्षो नोपद्य गृहा ग्रह मृत्यु विनाशे ही मोक्षा सैदी मृत्युरपी मृत्यु सैद ग्रह से मृत्यु विनाशः अतो दुर्वचन प्रश्न मन्वा नृछति का स्वी इति यहाँ प्रश्नकर्ता का यह अभिप्राय है यदि याज्ञवल्क कोई मृत्यु का मृत्यु बता दिया तब तो अनुवस्था दोष होगा और यदि न बतलाए तो इस गृहा ग्रहरूप मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकेगा क्योंकि मोक्ष तो ग्रहा ग्रह रूप मृत्यु का नाश होने पर ही होगा अतः यदि कोई मृत्यु का भी मृत्यु होगा तभी ग्रहाथि ग्रह रूप मृत्यु का विनाश होगा इसलिए इन प्रश्न का उत्तर देना कठिन समझकर पूछता पूछता है कि वह कौन देवता है अस्थि तावन मृत्यु और मृत्यु हो सिद्धांति मृत्यु का मृत्यु तो है नन्वस्था सियात तस्प्यन्ो मृत्यु रीति पूर्व तब तो अनावस्था दोष होगा क्योंकि फिर उसका भी कोई अन्य मृत्यु हो सकता है नानवस्था सर्व मृत्यु और मृत्युता अनुपत्ति सिद्धांति अनवस्था दोष नहीं होगा क्योंकि जो सबका मृत्यु है उसके लिए किसी दूसरे मृत्यु का होना संभव नहीं है कथम पुनरवगम्यते मृत्यु मृत्युरि प्रंतु यह कैसे जाना जाता है कि मृत्यु का मृत्यु भी है दृष्टवा सर्वस्य दृष्टो मृत्यु विनाशकोभक्षते सौग्रपन्न गृहा मृत्यो तेन सर्व गृहा्रहजा ग्रहजातम् ग्रह भक्षते मृत्युना तस्मिन् बंधने नाशिते मृत्युना भक्षिते संसारा मोक्ष उपन्नों उप बंधन हि ग्रहा्रहलक्षण मुक्त तस्माच्च मोक्ष इत्येतत् प्रसात अतो बंधमोक्षा पुरुष प्रस प्रयासलो अत पजयती पुनर्मृत्युम्ब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 तत्वज्ञ के देहवसान का क्रम याज्ञवल होवाच यं पुरुषोमृत उदस्माह क्रामो ओं ने हौवाच याज्ञवल्क्यों सीय उवत्याध्यामृत श्रेते हे याज्ञवल्क्य ऐसा आर्तभाग ने कहा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 पुरसो पुरशो यस्म का मियते उत ऊर्धस् ब्रह्म विदो म्रीय प्राणवागागाद ग्रहा नाय्चाति्रहा वासूंतस्थ प्रयोजकाूर्धम उत्क्राम अहोषिने दर्शन रूप परम मृत्यु के द्वारा मृत्यु के भक्षण कर लिए जाने पर जो यह मुक्त हुआ विद्वान है वह जब जिस समय मरता है उस समय इस मरने वाले ब्रह्मवेत्ता से प्राण वाघादि ग्रह और नामादि अतिग्रह जो वासना रूप और भीतर स्थित रहकर प्रेरणा करने वाले हैं उत्क्रमण करते हैं या नहीं नेति होवाच याज्ञ बल को नोत्क्राम अत्रस्वे पर परेनात्मना विभाग ग्छति विदुष कार्यान पर एक समस्य प्रलीयते उर्म इव समुद्रे तथा च काला चुत्यंतर प्राणानाम् परस्न्त्मे प्रलय दर्शय एवमे व्य पेष्टुरिमा षोड़कला पुरुषायण पुरुष प्राप्यास्तम गच्छन्ति इति ने कहा नहीं वे उत्क्रमण नहीं करते वे यहीं इस परमात्मा में ही अभेद को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात इस विद्वान में ये भूत और इंद्रिय वर्ग अपने मूलभूत पर ब्रह्म सत्ता में एक ही भाव से विशिष्ट यानी दीन हो जाते हैं जैसे कि समुद्र में तरंगे इसी प्रकार ऐसे ही इस सर्वद्रष्टा की ये सोलह कलाएं पुरुषायन है अर्थात वे पुरुष को प्राप्त होकर अस्त हो जाती है यह अन्य श्रुति भी कला शब्दावाच्य प्राणों का परमात्मा में लय दिखलाती है यदि परिणामत्मना विभागम गीति दर्शितम् न तह मृत न हि मृतचा यस्मा स उछ्रवय उछताप आध्यायति ब्राह्मेण वायुना पुयते धृतिवत्मा मृत शेते निश्चे बंधनाशे मुक्तस्य न इति वाक्यर्थः इस प्रकार यह दिखाया गया है कि वे प्राण परमात्मा के साथ अभेद को प्राप्त हो जाते हैं तब तो यह कहना चाहिए कि वह मरता ही नहीं है ऐसी बात नहीं है वह मरता तो है क्योंकि वह उच्छूर्ण भाव को प्राप्त होता है अर्थात फूल जाता है वह धोकनी के समान शरीर को बाह्य वायु से भरता है और इस प्रकार भर मरा हुआ निश्चेष पड़ा रहता है इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि बंधन का नाश हो जाने पर मुक्त पुरुष का कहीं गमन नहीं होता मुक्तस्य किं प्राणा मुक्त किमें आहोस्वी अपि सर्व अथ प्राणा एव न प्राणव तत्प्रयोजक सर्व प्रयोजक विद्यमाने पुनः प्राणायाम प्रसंगः अथ सर्व कामकर्मादी ततो मोक्ष उपपद्य इतवम अर्थम उत्तर प्रश्न तो क्या मुक्त पुरुष के केवल प्राणों का ही लय होता है अथवा उसके सब प्रयोज प्रयोजकों का भी यदि कहें कि प्राण ही लीन होते हैं उसके सभी प्रयोजन प्रयोजक लीन नहीं होते तो प्रयोजकों के विद्यमान रहते हुए पुनः प्राणों की प्राप्ति का प्रसंग हो जाएगा और यदि काम कर्मादि सभी का लय माना जाए तो ही उसका मोक्ष होना बन सकता है इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही आगे का प्रश्न है याज्ञवल्के होवाच युषो मृियते कि मै नम नाम जहाती नामेन नामंता विश्व देवा अनंतमेव स तेन लोकम हे याज्ञवल्क ऐसा आर्तभाग ने कहा जिस समय यह पुरुष मरता है उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता याज्ञवल्क नाम नहीं छोड़ता नाम अनंत ही है विश्व भी अनंत ही है इस दर्शन के द्वारा वह अनंत लोक को ही जीत लेता है याज्ञवल्के होवाच युषो मृते किमेनम न जहातीति आहेतरो नामेति सर्वम नाम नामं तो न लीयत आकृति नित्यं संबंधा निम्भ हिनाम अनत वैनाम निवान ना तदनृता अनंता वै विश्व देवा अनमेंव तेन लोकमति तन्नाश्वान्वामोपे दर्शने दर्शन नानंतमेव लोकम जयती हे जागिवल्क ऐसा आर्थ भाग ने कहा जिस समय यह पुरुष मर जाता है इसे क्या नहीं छोड़ता जागिवल्क ने नाम ऐसा कहा तात्पर्य यह है कि सब कुछ लीन हो जाता है किंतु आकृति से संबंध होने के कारण केवल नाम ही लीन नहीं होता नाम तो नित्य है वह अनंत है नित्य होना ही नाम का अनंतत्व है उस अनंतत्व के अधिकारी विश्व भी अनंत ही हैं अतः इस दर्शन से वह अनंत लोक को ही जीत लेता है अर्थात नाम के अनंतत्व के अधिकारी विश्व देवों को आत्मभाव से प्राप्त होकर उस अनंत दर्शन के द्वारा वह अनंत लोक को ही जीत लेता है इंद्रियाभिमानी देवताओं के निवृत्त हो जाने पर अस्वतंत्रकर्ता पुरुष की स्थिति का विचार ग्रहा्रहूप बंधन मुक्त मृत्यु तय च आत्मोमृत्यो सद्भा मोक्षाश्चोपदे ग्रहण ग्रहा्रहण ग्रहूपाण प्रलयः प्रदीप निर्वाणवत् निर्वाणव यद्रहा्रहाख्यम बंधन मृत्यु तय यु प्रयोजकम्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 वह जो ग्रहा ग्रह संज्ञक मृत्यु रूप बंधन है उसका जो प्रयोजक है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए याज्ञवल्केत होवाच यह कंडिका आरंभ की जाती है